भगवान का जोकर इटली की लोक कथा टॉमी पोलो छोटा लड़का जियो गरीब और बेघर है लेकिन वो कुछ अद्भुत कर सकता है वो किसी बाजीगर जैसे जगलिंग कर सकता है सोरेन्टो के लोग उसकी प्रतिभा पर आश्चर्य करते हैं जल्द ही वो पूरे इटली में रंगीन गेंदों का इंद्रधनुष बनाने के लिए प्रसिद्ध हो जाता है जो बच्चों और बड़ों दोनों को समान रूप से खुश करते हैं लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं जियो बूढ़ा हो जाता है और वो अपना हुनर भूल जाता है अब वो एक प्रसिद्ध कलाकार नहीं रहता है वो एक बार फिर से गरीब और बेघर होकर भोजन के लिए भीख मांगता है फिर एक क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जियो वानी रंगीन गेंदों के अपने इंद्रधनुष को फिर से ऊपर उठाता है और फिर एक चमत्कार होता है सोरेन्टो में कई कई साल पहले एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम जियो था जिसकी न तो माँ थी और न ही पिता वो फटे पुराने कपड़े पहनता था और घर घर जाकर रोटी की भीख मांगता था और फिर किसी के दरवाजे पर जाकर सो जाता था लेकिन वो खुश था क्योंकि वो कुछ अद्भुत कर सकता था वो बाजीगरों की तरह गेंदों को हवा में एक साथ नींबू और, और, और संतरे सेब और बैंगन बैंगन को हवा में उछालता था और फिर उन्हें पकड़ता था जीव वाणी के कर्तव्यों को देखने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी होती थी और जब जीव वाणी का खेल समाप्त होता तो भीड़ मिस्टर बैप्टिस्टा से सब्जियां और फल खरीदती थी उसके बाद मिस्टर बैबिस्टा की पत्नी जियोवानी को एक कटोरा गर्म सूप देती थी यह एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी एक दिन एक घुमंतु सर्कस उनके शहर में आया उसमें जियोवानी ने अर्चीनो और कोलंबिना को सुंदर कपड़े पहनकर नृत्य करते और गाते देखा ओह जियोवानी ने खुद से कहा मुझे भी वैसी ही जिंदगी जीनी चाहिए इसलिए जब सर्कस समाप्त हुआ तो जियोवानी ने जाकर सर्कस के उस्ताद से बात की नहीं नहीं उस्ताद ने कहा मुझे तुम जैसे सड़क छाप भीख लड़की की कोई जरूरत नहीं है कहीं और जाकर भीख लेकिन मैं बहुत मददगार साबित हो सकता हूँ जीव ने बिनती की मैं सामान बांधने और खोलने में मदद कर सकता हूँ मैं गधे की देखभाल कर सकता हूँ और उस्ताद जियो ने आगे जोड़ा मैं बाज़ीगर की तरह जगलिंग भी कर सकता हूँ बुरा नहीं है जगलिंग देखने के बाद उस्ताद ने कहा थोड़े और प्रशिक्षण और अभ्यास से तुम बेहतर बनोगे लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा सोने की जगह इडली के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ और खाने के समय एक कटोरा नूडल्स बस इतना ही तुम्हें मिलेगा ठीक है मेहरबान जियो ने कहा जब अपना सामान लेकर आओ हम एक घंटे में यहाँ से निकल रहे हैं उस्ताद ने कहा फिर जियोवानी ने मिस्टर और मिसेज बैपिस्टा को अलविदा कहा और वो सर्कस में एक आर्टिस्ट बन गया कुछ समय बाद उस्ताद ने उसे पोशाक दी और जियोवानी भीड़ के सामने अपने कर्तव्य दिखाने लगा वो एक जोकर के चेहरे का मुखौटा पहनता था और नाटक शुरू होने से पहले पर्दे से बाहर निकल झुकता था फिर वो एक रंगीन बैग खोलकर एक कालीन बाहर रोल करके अपने कर्तब शुरू करता था सबसे पहले वो हवा में बांस के डंडे फेंककर उन्हें पकड़ता था फिर हवा में प्लेट्स फेंकता था और फिर वो डंडों पर प्लेटों को संतुलित करके उन्हें घुमाता था फिर वो तार के छल्ले और जलती हुई मसालों को हवा में फेंककर उन्हें पकड़ता था, अंत में वो एक लाल गेंद और एक नारंगी गेंद फेंकता था फिर एक पीली गेंद फिर एक हरी नीली और बैंगनी रंग की गेंद फेंकता था ऐसा लगता था जैसे वो बाजीगर रंगीन गेंदों का इंद्रधनुष पैदा कर रहा हो और अब स्वर्ग में सूर्य वो चिल्लाता वो कर्तब दिखाने के लिए वह एक चमकती हुई सुनहरी गेंद उठाता और उसे ऊंचा और ऊंचा तेज और तेज उछालता था उसे देखकर भीड़ खुश होती खुश होती खुशी से झूम उठती थी जल्दी जियोवानी बहुत प्रसिद्ध हो गया परंतु में उसने सर्कस से अलविदा कहे कहा और खुद शहर शहर घूमकर अपने कर्तब दिखाने लगा उसने इटली के तमाम शहरों की यात्रा की और यद्यपि उसकी पोषाकअ का काफी सुंदर थी फिर भी वो हमेशा अपने चेहरे पर एक जोकर का मुखौटा पहनता था एक बार उसने एक ड्यूब के लिए जगलिंग फिर ने एक राजकुमार को अपने कर्तव्य दिखाए और वो हमेशा ऐसा ही करता था पहले डंडे फिर प्लेटे फिर क्लब छल्ले और चलती हुई मसाले अंत में वो रंगीन गेंदों का इंद्रधनुष दिखाता था और अब स्वर्ग में सूर्य देखिए वो चिल्लाता और सुनहरी गेंद ऊंची और ऊंची उड़ान भरती और भीड़ हंसती फिर ताली बजाती और जय जयकार करती एक दिन दो शहरों के बीच यात्रा के समय जीव एक पेड़ की छाया में रोटी और पनीर खा रहा था दो साधु सड़क के से उतर उसके पास आए क्या आप अपना भोजन हमारे साथ साझा करेंगे अच्छे जोकर उन्होंने पूछा भगवान के प्यार और हमारे संत फ्रांसिस के आशीर्वाद के लिए बैठो साथियों जीववानी ने कहा मेरे पास खूब खाना है फिर तो तीनों लोगों ने खाया दोनों साधुओं ने जीववाणी को बताया कि वे कैसे एक शहर से दूसरे शहर घूमते थे अपने भोजन की भीख मांगते थे और परमेश्वर के प्रेम और आनंद का संदेश फैलाते थे हमारे संस्थापक संत फ्रांसिस कहते हैं कि हर कोई भगवान की महिमा के गीत गाता है क्योंकि यहाँ तक कि आपकी बाजीगरी भी भगवान की पूजा जैसी ही है साधुओं में से एक ने कहा आपके जैसे लोगों के लिए वो ठीक है लेकिन मैं केवल लोगों को हंसाने और तालियां बजाने के लिए अपने कर्तव्य दिखाता हूँ जीववाणी ने कहा बात वही है साधु ने कहा अगर आप लोगों को खुशी पहुँचाते हैं तो आप भगवान की ही की भी पूजा करते हैं अगर आप ऐसा कहते हैं जीववाणी ने हंसते हुए कहा लेकिन अब मुझे अगले शहर के लिए कूच करना चाहिए अच्छे भाइयों आपको शुभकामना आपको शुभकामनाएं और फिर जीव वानी जहां भी गया हवा उसके जादू की सूरत से भर गई और उसके क्लबों और अंगूठियों और मसालों ने हवा में अपना कमाल दिखाया और हमेशा अंत में वो लोगों को रंगीन गेंदों से इंद्रधनुष और स्वर्ग में सूर्य दिखाता था और जीव वानी जहां भी जाता भीड़ के चेहरों पर मुस्कान आ जाती और हसी और जयकार की आवाज शहरों में गूंजती इस, इस तरह बहुत साल बीत गए अब जीव बूढ़ा हो गया और उसके लिए समय कठिन हो गया लोग अब उसका शो तो स्वर्ग में सूरज नहीं दिखा और रंगीन गेंदों का इंद्रधनुष दुर्घटनाग्रस्त हो गया और फिर उसके चारों ओर खड़ी भीड़ उसका मजाक उड़ाने लगी अब लोग खुश नहीं थे फिर भीड़ ने एक भयानक काम किया उन्होंने जियोवनी पर सब्जियां और पत्थर फेंके फिर उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा एक नाले के पास जियो ने अपना जोकर का मुखौटा उतार दिया उसने अपने डंडे प्लेटे क्लब और छल्ले और रंगीन गेंदे छिपा दी उसने अपनी पोशाक उतार दी और फिर उसने हमेशा के लिए बाजीगरी करना छोड़ दिया उसके पास जो थोड़ा पैसा था वो जल्दी खत्म हो गया फिर उसके कपड़े फट गए और उसने खाने के लिए रोटियों की भीख मांगी और लोगों पर दरवाज लोगों के दरवाजे पर सोया जैसा वो अपने बचपन में करता था अब अपने घर जाने का समय हो गया है बूढ़े ने थक रखा और फिर वो वापस सोरेन्टो लौटा जिस दिन वो सोरेन्टो वापस पहुंचा वो एक सर्द रात थी तेज हवा चल रही थी और बर्फीली बारिश हो रही थी वो लिटिल ब्रदर्स चर्च की ओर बढ़ा पर वहां खिड़कियों पर अंधेरा था गीला और ठंडा बूढ़ा जियोवानी चर्च में अंदर घुस गया और एक कोने में जाकर लेट गया जल्द वो सो गया सुबह को संगीत सुबह के संगीत ने उसे जगाया चर्च मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा रहा था और लोग गा रहे थे ग्लोरिया ग्लोरिया इतनी सुंदरता देखकर जीववाणी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था पुजारियों बहनों और नगरवासियों का एक लंबा जुलूस सभी सुंदर उपहार लेकर चर्च से होकर गुजर रहे थे उन्होंने अपने अपने उपहारों को एक महिला और उसके बच्चे की मूर्ति के सामने रखा यह सब क्या है पास खड़ी एक महिला ने जीववाणी से पूछा बुढ़े आदमी क्या तुम्हें नहीं पता आज पवित्र बच्चे यीशु का जन्मदिन है महिला ने कहा इसलिए इन उपहारों की इसलिए इन उपहारों की बारात है ज्ञान समाप्त होने तक जीववाणी विस्मय में देखता रहा फिर धीरे धीरे चर्च खाली हो गया और लेडी एंड द चाइल्ड के चारों ओर चमकदार मोमबत्तियों को छोड़कर बाकी सभी जगह अंधेरा छा गया जियोआनी मूर्ति के करीब गया महिला की बाहों में बच्चा उसे बड़ी गंभीर और, बड़ा गंभीर और कठोर लग रहा था वो लेडी जियोअनी ने कहा काश मेरे पास भी बालक को देने के लिए कुछ होता इतने सभी खूबसूरत उपहारों के साथ भी आपका बच्चा बहुत दुखी और उदास लग रहा है लेकिन रुके मैं लोगों को हंसाना जानता हूँ जियोआनी ने अपना बैग खोला और अपनी पुरानी पोशाक को निकाला उसने अपने जोकर के मुखौटे को पहना छोटा गलीचा फैलाया और फिर अपने जंगलिंग के करतब दिखा करने लगा सबसे पहले डंडे फिर प्लेटे, इसके बाद उसने प्लेटों को डंडों पर घुमाया और फिर क्लब और छल दरवाजे बंद करने के लिए अंदर आ रहे ब्रदर सेंटन ने जियो को करतब दिखाते हुए देखा ब्रदर एकदम भयभीत हो गया फादर को चिल्लाए और फिर मुख्य पुजारी को बुलाने के लिए दौड़े अधर्म हो रहा है जल्दी चले लेकिन जियो ने न तो ब्रदर सेक्शन को सुना और नहीं उन्हें देखा और अब बच्चों को देखकर मुस्कुराते हुए जीवआनी ने कहा पहले लाल गेंद फिर नारंगी फिर पीली और हरी नीली और बैंगनी सभी गेंदें अब हवा में एक इंद्रधनुष की तरह दिख रही थी परंत में जीवआनी चिल्लाया स्वर्ग में सूरज सोने की गेंद ने ऊपर और चारों ओर ऊंची और ऊंची उड़ान भरी जियोआनी ने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतनी चतुरता से बाजीगारी नहीं बाजीगरी नहीं की उच्च और उच्च तेज और उच्चतर तेज तेज हवा में, में जीववाणी का मृत शरीर फर्श पर गिर पड़ा मुख्य पुजारी और ब्रदर सेक्शन दौड़ते हुए अंदर आए बूढ़े जीववाणी के ऊपर झुकते हुए मुख्य पुजारी ने कहा देखो गरीब जोकर अब मर चुका है उसकी आत्मा को शांति मिले लेकिन ब्रदर सेक्शन पीछे हटा और उसने लेडी और उनके पवित्र बच्चे की मूर्ति को देखा वो नजारा देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया अरे फादर उसने इशारा करते हुए कहा फादर जरा इधर देखे बच्चा मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में सुनहरी गेंद थी समाप्त